सुबालोपनिषद चतर्दशीवान्नमा आपोवान्नम ज्योतिरन्नाद ज्योतिर्वान्न वायुरन्नाद वायुर्वान्नमकाशोन्ना आकाशोवान्निंद्रिहाण्यन्नांद्रिहाणीवा मनोन्ना मनोवाण्न बुद्धिन्ना बुद्धिर्वान्नम अव्यक्त अक्षर अन्नद परिदेव मृत्यु परी परसन सदसदी तुशासन मेदाशासन मेरे वेदाशाशन पृथ्वी अन्न है जल अन्न का भक्षण करने वाला है जल अन्न है तथा ज्योति अर्थात तेज या अग्नि अन्न का भक्षण करने वाली है ज्योति ही अन्न है वायु अन्न का भक्षण करने वाली है वायु ही अन्न है और आकाश अन्न खाने वाला है आकाश ही अन्न है तथा इंद्रियां अन्न ग्रहण करने वाली है इंद्रियां ही अन्न है मन अन्न ग्रहण करने वाला है मन ही अन्न है और बुद्धि अन्न ग्रहण करने वाली है बुद्धि अन्न है तथा प्रकृति अन्न ग्रहण करने वाली है प्रकृति ही अन्न है और अक्षर अन्न को खाने वाला है अक्षर ही अन्न है और मृत्यु अन्न को ग्रहण करने वाली है जब मृत्यु ही परमदेव पर ब्रह्म में एक रूप हो जाती है इसके पश्चात सत्य नहीं है असत भी नहीं है सत असत भी नहीं है यही निर्माण अर्थात मुक्ति का उपदेश है यही वेद का अनुशासन है यही वेद की शिक्षा है भगवन् यो यम विज्ञानघन पंचदश अथनम्रग्वा पृक्ष भगविजन उदरामसक्रवस्थनमें दहतीम स होवाच योम विज्ञान उद्राम दहते ध्यान उदान सामनम वैरंबं मुख्यमंत्री प्रभंजनम कुमार सेगम दहती पृथिव्याजो व्याकाशम दहति जागृत सप्न सुसुप्त तोड़ी च महता लोकम परम चोक दहती लोकालोक दहती, लोका दहती धर्माध्य भास्कर अमरियाद निरालोकमत परम दहती महा दहत्य व्यक्त्यक्षर दहते मृत्यु दहते मृत्यु पर्दे सन्नासन्न परसन्न सी तनर्वाणाशाशनि वेदाशाशन इसके पश्चात रहुनि ने घोरागि पुनः प्रश्न किया हे भगवान यह विज्ञान स्वरूप आत्मा जब शरीर से बाहर उत्क्रमण करता है तब वह किसके द्वारा किस स्थान को जलाता है? है, ऐसा सुनकर उन ने कहा, विज्ञान आत्मा बाहर उत्क्रमण करता है। तब सबसे पहले प्राण को क्रमशः अपान को ज्ञान को उदान को समान को वैरम्भ को मुख्य को अंतर्याम को प्रभंजन को कुमार को सेन को श्वेत को कृष्ण को एवं नाग को दग्ध करता है तत्पश्चात पृथ्वी जल तेज वायु तथा आकाश को दग्ध करता है इसके बाद जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरैया महानता के लोक तथा परलोक को भी दग्ध कर देता है तदनंतर लोक एवं अलोक को दग्ध करता है धर्म एवं अधर्म को दग्ध करता है तत्पश्चात बिना सूर्य के बिना मर्यादा के और बिना आलोक के वह सभी स्थलों को दग्ध कर देता है उसके बाद महत्त्व को दग्ध कर देता है प्रकृति को दग्ध करता है अक्षर को दग्ध करता है तथा मृत्यु को भी दग्ध कर देता है मृत्यु ही परमादिदेव परम तत्व में एकाकार हो जाती है उसके बाद न सत है न असत और न सत्य और न ही सत्य सत्य है यही निर्माण अर्थात मुक्ति का अनुशासन है यही वेद की शिक्षा है यही वेद का अनुशासन है षोड़शण्ड सौबालाहोपनिषन्ना प्रशांताय दातव्या न पुत्रा न शिष्याय न संवत्सर रात्रोषिताय नापरजातकुशीलातव्या न प्रवक्तव्या भक्ति दे तथा गुरु प्रकाशन्ते गुरौ तकता शर्थ प्रकाशंते महात्मनर्माणाशाससनि वेदाशासनि वेदुशनम संबंधी जिस ब्रह्म का बीज है ऐसे इस उपनिषद को अन्य किसी को नहीं प्रदान करना चाहिए जो अत्यधिक शांत न हो जो पुत्र न हो जो शिष्य न हो तथा जो एक वर्ष तक पास में न रहा हो इस प्रकार से अनजान कुलशील वाले मनुष्य को भी नहीं प्रदान करना चाहिए और न ही उसे बताना चाहिए जिस व्यक्ति की परमात्मा शक्ति के ऊपर तथा परमात्मा के सदृष गुरु के ऊपर परम श्रेष्ठ भक्ति हो उसी के लिए ये अर्थ विशेष ज्ञान बतलाए गए हैं तथा ऐसे ही महान आत्मा को ये प्रकाशित करते हैं यही निर्माण अर्थात मुक्ति का आदेश है यही वेदों की शिक्षा है तथा यही वैदिक अनुशासन है ओम पूर्णवद पूर्ण विदम पूर्णा पुर्ण पूर्णश् पूर्णमातायूर्णमेवशिष्य ओ शांति शांति शांति हरि ओ यति सुबापनिष्ता